महाभारत कर्ण पर्व शत पंचाशतमोध्याय नकुल सहदेव के साथ दुर्योधन का युद्ध धृष्ट दुम्न से दुर्योधन की पराजय कर्ण द्वारा पांचाल सेना सहित योद्धाओं का संहार भीमसेन द्वारा कौरव योद्धाओं का सेना सहित विनाश अर्जुन द्वारा संसप्तकों का वध तथा अश्वस्थामा का अर्जुन के साथ घोर युद्ध करके पराजित होना संजय उवाच वैकर्तन के। संजय कहते हैं राजन पांचालों चेदियों और केकियों से घिरे हुए भीमसेन को स्वयं वैकर्तन कर्तन करने बाणों द्वारा अवरुद्ध करके उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया ततस्तु चेद कारुसान समरे भीमसेनस्य से तदनंतर सम्रांगण में कर्ण भीम सेन के देखते देखते चेद कारुस और संजय महारथियों का संघार आरंभ कर दिया भीमसेन तर्णम बिहाज रथ सप्तम प्रज कौरव सैन्य ज्वलन तब भीम सेन ने भी रथियों में श्रेष्ठ कर्ण को छोड़कर जैसे आग घास फूस को जलाती है उसी प्रकार कौरव सेना को दग्ध करने के लिए उस पर आक्रमण किया सूतपुत्रोपिशम पंचाला के तथा संजयाच महेश्वास निजघान सहस्र सूत पुत्र कर्ण ने में सर्त्रों पांचाल के तथा संजय को जो थे मार डाला तथा महा कर्ण कौर पंचाल महारथा अर्जुन संसप्तकों की भीम से इन कौरवों की तथा कर्ण पांचालों की सेना में घुस कर युद्ध करते थे इन तीनों महारथियों ने बहुत से शत्रुओं का संघार कर डाला। ते माना पाव को समरे तवा अग्नि के समान तेजस्वी इन तीनों वीरों द्वारा दग्ध होते हुए क्षत्रिय सम्रांगण में विनाश को प्राप्त हो रहे थे राजन यह सब आपकी कुम्त्रणा का फल है ततो दुर्योधन ने कुपित होकर नौ बाणों से नकुल तथा उनके चारों घोड़ों को घायल कर दिया तथ पुनर्मेयात्मा तव पुत्रो जनाधि सुरे सदम चेछेद कांचन जनेश्वर इसके बाद आत्मबल से संपन्न आपके पुत्र ने एक छुर के द्वारा सहदेव की सुवर्ण में ध्वजा काट डाली नकुल तथा क्रुद्ध स्तव पुत्री जघान समेब पंच राज तत्पश्चात समरभों में आपके पुत्र को क्रोध में भरे हुए नकुल ने सात और सहदेव ने पांच बाण मारे ताे जैष्ठ सर्वधनुमता विव्याधोरस पंचभि पंचभि शरि वे दोनों श्रेष्ठ वीर समस्त धनुधारियों में प्रधान थे दुर्योधन ने कुपित होकर उन दोनों की छाती में पाँच पाँच बाण मारे तथो पराभ्याम भल्लाभ्याम धनुष सहसा राजन चि सप्त राजने दो भल्लों से नकुल और सहदेव के धनुष काट डाले तथा उन दोनों को भी इक्कीस बाणों से घायल कर दिया ताबे धनुष सेक्र चाप नि शुभ प्रगि देव पुत्र फिर वे दोनों वीर इंद्र धनुष के समान सुंदर दूसरे श्रेष्ठ धनुष लेकर युद्धस्तन में देव कुमारों के समान सुशोभित होने लगे तथा भ्रतरो भ्रतरम जुधे तरघो महा चलम तत्पश्चात जैसे दो महाबेघ किसी पर्वत पर जल की वर्षा करते हों उसी प्रकार दोनों वेगशाली बंधु नकुल और सहदेव भाई दुर्योधन पर युद्ध में भयंकर बाणों की वृष्टि करने लगे तथा क्रुद्धो महाराज तब पुत्रो महारथ पांडुपुत्रो महेश माथ पत्र भी महाराज तब आपके महारथी पुत्र ने कुपित होकर उन दोनों महाधनु पुत्रों को बाणों द्वारा आगे बढ़ने से रोक दिया धरुण मंडल निश्चर आच्छाद सर्वा सूर्य से वो यथा भारत उस समय केवल उसका मंडलाकार धनुष ही दिखाई देता था और उससे चारों ओर छूटने वाले बाण की किरणों के समान संपूर्ण दिशाओं को ढके हुए दृष्टि होते थे जमाभ्याम दूपम कालांतोपम उस समय जब आकाश आच्छादित होकर बाण में हो रहा था तब नकुल और सहदेव ने आपके पुत्र का स्वरूप काल अंतक यमराज के समान भयंकर देखा पराक्रम दृष्टवा मृत्यु रूपांत कम प्राप्त हो माधुरी पुत्रो स्वेदे आपके पुत्र का वह पराक्रम देखकर कर ऐसा मानने लगे कि माधुरी के दोनों पुत्र मृत्यु के निकट पहुंच गए तत सैनापति राजवस्या महारथ पारातः प्रिय सुधन राजंडवसे सैनापति ध्रुपदपुत्र महारथे धृष्टुम जहां राजा दुर्योधन था वहाँ जापुचे महाद्रेपुत्रो तत चूर व्यतिम्य महारथौ धृष्टुम न स्त वस्त वारय क महारथी सूरवीर माध्री कुमार नकुल सहदेव को लांग कर धृष्टुम ने अपने बाणों की आत्मल से संपन्न आपके अमरषशील पुत्र पुरुषरत्न दुर्योधन ने हसते हुए पचीस बाण मारकर धृष्ट दुम्न को घायल कर दिया तथा पनर ततः पुनर्मेम तव पुत्रो हमर्षण विद्वान्य अमे आत्मबल से संपन्न आपके अमृषशील पुत्र ने पैस बाणों से धृष्ट दुम्न को घायल करके बड़े जोर से गर्जना की तथा ससरम चापम हस्तापम चमारी चुराप्रेण सुशिक्षेण राजा शिक्षित सहयुगे फिर राजा दुर्योधन में एक छुरा के बाण से और दस्ताने को भी काट दिया। तदपाश्य धनुषिन्नम पांचाल शत्रु अन्य दिन धनुभारत्रुसूदन उस कटे हुए धनुष को फेंककर कर वेगपूर्वक दूसरा धनुष हाथ में ले लिया जो भार सहने में समर्थ और नवीन था प्रज्वलन दिवे के नम्भा क्षण अशोभत्महे श्वास धृष्टुम उस समय तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी सारे शरीर में घाव हो रहे थे अत वे से चलते हुए अग्निदेव के समान शोभा पा रहे थे जिघांसुर भरत श्रेष्ठम धृष्टुम जपासधुम ने भरत श्रेष्ठ दुर्योधन को मार डालने की इच्छा से उसके ऊपर हुए के समान छोड़े शिला पर तेज किए हुए कंक और मयूर के पंखों से युक्त वे बाण राजा दुर्योधन के सुवर्ण में कवच को छेद कर बड़े वेग से पृथ्वी में समा गए प्रफुल्ल के महाराज उसमें अत्यंत घायल हुआ आपका पुत्र बसंत ऋतु में खिले हुए महान पलास वृक्ष के समान अत्यंत सुशोभित हो रहा था सच्छि वर्मा नाराच प्रहार जर्जरी धृष्टुम्न सेल्लेना क्रुद्धत्यक्षेद उसका कवच कट गया था और शरीर नाराचों के प्रहार से जर्जर कर दिया गया था उस अवस्था में उसने कुपित होकर एक भल्ल से धृष्ट के धनुष को काट डाला अथैनम छिन्न धनवान तरमापति साय के दस भी राजन ब्रोहर्म्य समर्पयत राजन धनुष्क जाने पर धृष्ट धूम्ड की दोनों भावों के मध्य भाग में राजा दुर्योधन ने तुरंत ही दस बाणों का प्रहार किया तस्तोभन वक्त कर्मार पिमाजिता प्रफुल्लम पंकज जद्वद राम बधुलेप सारी घर के द्वारा साफ किए गए के मुख की ऐसी लगे, मधुलो भी भ्रमर, रहे लगे मानो कमल कर हो काम धृष्टो महामणा अन्य धनुभ महामणा धृष्ट धुम्न ने उचे हुए धनुष को फेंक कर बड़े वेग से दूसरा धनुष और सोलह भल्ल हाथ में ले लिए दुर्योधन परिष उनमें से पांच भल्लों द्वारा दुर्योधन के सारथी और घोड़ों को मारकर एक फल से उसके स्वर्ण धनुष को काट डाला रथम सोपरस्क रथम सोपस्करेद तो तो तत्पात्सल्लों से ध्रुप कुमार ने आपके पुत्र के सब सामग्रियों सहित रथ छत्र शक्ति खड्ग गदा और ध्वज कार दिए तपने गिरागम शुभम ध्वज कुरु पते छिन्ह दिशो सर्व पार्थिवा समस्त राजाओं ने देखा की कुरराज दुर्योधन का सोने के अंगदों से विभूषित नाग चिन्ह युक्त विचित्र मणि एवं सुंदर ध्वज कटकर धराशायी हो गया है दुर्योधनम तो विरथम छिन्न वर्माुधमृढ़ भ्रातरम पर जिसके कवच और आयु छिन्न भिन्न हो गए थे उस रथिन दुर्योधन की उसके सगे भाई सब ओर से रक्षा करने लगे राजन तो दुम्नस्य राजन इसी समय दंडृष्टुम्न के देखते देखते राजा दुर्योधन को अपने रथ पर बिठाकर बिना किसी घबराहट के रणभूम से दूर हटा ले गया कर्णसु सातकृद महाबल द्रोणहंताग्रु साभुखो रढ़े राजा दुर्योधन का हित चाहने वाला महाबली कर्ण सात्की को परास्त करके रणभूमि में भयंकर बाण धारण करने वाले द्रोणहंता धृष्ट दुम्न के सामने गया तम पृष्ठ तोभर्ण सैन्य दक्षरैह वारणम जगण हो पानते विषाणाभ्याम उस समय सिनी पौत्र सात्की अपने बाणों से कर्ण को पीड़ा देते हुए तुरंत उसके पीछे पीछे गए मानो कोई गजराज अपने दोनों दांतों से दूसरे गजराज की जांघों में चोट पहुंचाता हुआ उसका पीछा कर रहा हो स भारत महानाशी जोद्धा नाम सुमहात्मना कर्ण, भारत कर्ण और बीच में खड़े हुए आपके योद्धाओं का पांडव सैनिकों के साथ महान संग्राम हुआ ना न पाण्डवाधि परत कर्ण पंचाला पांडवों तथा महा हम लोगों में से कोई भी योद्धा युद्ध से मुहर कर पीछे हटता नहीं दिखाई दिया तब कर्ण ने तुरंत ही पांचालों पर आक्रमण राज मध्य हरी नरश्रेष्ठ नरेश्वर मध्यान के उस मेला में दोनों पक्षों के हाथी घोड़ों और मनुष्यों का संघार होने लगा पंचालास्तु महाराज त्वरिताजगी सव ते सर्वेभ्य ध्रवन करणम पदत्री नव द्रुव महाराज विजय की इच्छा रखने वाले समस्त पांचाल योद्धा कर्ण पर उसी प्रकार टूट पड़े जैसे पक्षी वृक्ष की ओर उड़े जाते हैं तथा ताथाधीरथिक्रुद्धो यतमा मनस्वि विचिबन्नी वाण समद्र अरतुत्र कर्ण कुथो विजय के लिए प्रयत्नशील मनस्वी एवं अग्रगामी वीरों को मानो चुन चुनकर बाण समूहों द्वारा मारने लगा व्याघ्र सुशर्माण चित्र चो ग्रायुधम जय शुक्लम च सिंहसेनम च दुर्जयम व्याघ्र केतु सुशर्मा चित्र उग्रायुध जय शुक्ल रोचमान और दुर्जयीर सिंहसेन पर जा चढ़ा संसप्तकों के सेनापति त्रिघर्तराज सुशर्मा कौरों के पक्ष में था वह सुशर्मा उससे भिन्न पांडव पक्ष का योद्धा था तेवीरा रथ मार्ग न परिवृ सायकान कर्ण उन सभी वीरों ने रथ मार्ग से आकर युद्धभूमि में शोभा पाने तथा तो कुपित होकर बाणों की वर्षा करने वाले नरश्रेष्ठ कर्ण को चारों ओर से घेर लिया युद्धमा सुंदूरान मनुजेन्द्र प्रतापवान अष्टाष्टौ निस, नरेन्द्र प्रतापी राधा पुत्र कर्ण ने दूर से युद्ध करने वाले उन आठों वीरों को आठ पहने बाणों से घायल कर दिया अथापराण महाराज सुतपुत्र प्रतापवान जखान बहुसाह युद्ध विसारधान महाराज तदनंतर तरपी पुत्र ने कई हजार युद्धकुशल योद्धाओं को मिलाला जिष्णु च जिष्णुकर्माण दवाम भद्रमे च दंडम च राजन समरे चिंत्र चिरायुधम हरि सिंहकेतुम रोचम सलभम च महारथम निजगान सुसंक्रुद्ध चेदीना च महारथा राजन तत्प्चात क्रोध में भरे हुए कर्ण्य सम्रांगण में जिष्णु जिष्णुकर्मा देवापिभद्र दंड चित्र चित्रायुध हरि सिंह केतु रोचमान तथा महारथी सलभ इन छेदेशी महारथियों का संघार कर डाला तेजाद प्राणान आशीदाधि रथे वसु रथे ता ता अंगस्या। से इन वीरों के प्राण लेते समय रक्त से भींगे अंगों वाले सोतपुत्र कर्ण का शरीर प्राणियों का संहार करने वाले भगवान रुद्र के विशाल शरीर की भांति देप्यमान हो रहा था तत्र भारत कर्णे नतंगाताड़िता शरियभ्य भीता कुरो महदाकुम भारत वहाँ कर्ण के बाणों से घायल हुए हाथी विशाल सेना को व्याकुल करते हुए भयभीत हो चारों ओर भागने लगे निपेतुव्या कर्ण ताड़िता सा सायकताड़िता कुरो विविधा दुन्नाचला कर्ण के बाणों से आहत होकर सम्रांगण में नाना प्रकार के आर्तनाद करते हुए वज्र के मारे हुए पर्वतों के समान धराशाही हो रहे थे गजवाज मनुष्य समंततः समाधि रथे मार्गे समातिर मेधरे सूतपुत्र कर्ण के रथ के मार्ग में सब ओर गिरते हुए हाथियों घोड़ों मनुष्यों और रथों के द्वारा वहाँ सारी पृथ्वी पड़ गई थी नैव भिस्मो नोड़ो नान्य युधि चताब का चक्रोश महता उस समय रणभूमि में जैसा पराक्रम किया था वैसा न तो भीषम न द्रोणाचार्य और न आपके दूसरे कोई योद्धा ही कर सके थे सुतपुत्रेण रागेशु हयुच रुच नरेशु च महाराज महाराज पुत्र ने हाथियों घोड़ों रथों और पैदल मनुष्यों के दल में घुसकर बड़ा भारी संहार मचा दिया था मृग मध्ये यथा सिंहो दृश्य थे निर्भयचरण पंचालाना तथा मध्ये कर्ण चरदीवत जैसे सिंह मृगों के झुंड में निर्भय विचरता दिखाई देता है उसी प्रकार कर्ण पांचालों की सेना में निर्भिक के समान विचरण करता था यथा मृग गण सिंह द्रावते दिशा पंचाला नाम व्रतान कर्णों तथा जैसे भयभीत वे मृग समूहों को सिंह सब ओर खदेड़ता है उसी प्रकार कर्ण पांचालों के रथ समूहों को भगा रहा था यथा जीवन्ते तथा न कर्ण सिंहास्य न अनु महारथा जैसे मृग सिंह के मुख के समीप पहुँच जीवित नहीं बचते उसी प्रकार पांचाल महारथी कर्ण के निकट पहुँच जीवित नहीं रह पाते थे वैश्वातरम यथा प्राप्य भरत नंदन जैसे जलती आग में पड़ जाने पर सभी मनुष्य दग्ध हो जाते हैं उसी प्रकार सिंजय सैनिक रणभूमि में कर्ण रूपी अग्नि से जलकर भस्म हो गए कर्णे नाचे कहके आम पांचालय शोच भारत विश्रा निहता बहु सूर सं और पांचाल योद्धाओं में से बहुत से सूरस रथियों को नाम सुनाकर मार डाला मम चा शिन्मति राज्य विक्रम नई कौप्याधिजीवन पांचालो मोक्षते युधि पुनः पुनः राजन कर्ण का पराक्रम देखकर मेरे मन में यही निश्चय हुआ कि युद्ध स्थल में एक भी पांचाल योद्धा सूतपुत्र के हाथ से जीवित नहीं छूट सकता क्योंकि सूतपुत्र बारम्बार युद्धस्थल में पांचालों का ही विनाश कर रहा था पंचालनाथ निगंतम कर्ण दृष्ट महारणे उस महासमर में कर्ण को पांचालों का करते देख धर्मराज कुपित होकर उस पर राधेम द्रौपदेष परिभ्रूर मित्र सतसस्या परे जना आर्य धृष्ट दुम्न द्रौपदी के पुत्र तथा दूसरे सैकड़ो मनुष्य शत्रुनाशक पुत्र कर्ण को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए शिखंडी सहदेव नकुले तथा जन मे जयासी बहुव प्रभद्रका एक गुत्वा संयुगे कर्णमस्यस्वी विचेस शिखंडी सहदेव नकुलता निक जन्मे जय सात तथा बहुत से प्रभद्रक ये सभी अमित तेजस्वी वीर युद्ध स्थल में धृष्ट के आगे होकर बाण बरसाने वाले कर्ण पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए विचरने लगे तान सत्र संख्य चेपान चाल पांडवान एक बहुनभ्य पदन घर मान पन्न सूत पुत्र ने सम्रांगण में अकेला होने पर भी जैसे गरुण अनेक सर्पों पर एक साथ आक्रमण करते हैं उसी प्रकार बहुसंख्यक और पांडवों पर आक्रमण घोर रूपम विषा पते पुराव देवाना देवानां भिस प्रजानात उन सब के साथ कर्ण का वैसा ही भयानक युद्ध हुआ जैसा पूर्व काल में देवताओं का दानवों के साथ हुआ था। एको तमान जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण अंधकार राशि को नष्ट कर देते हैं उसी प्रकार एक ही कर्ण ने ढेर के ढेर बाण वर्षा करने वाले उन समस्त महाधनुधरों को बिना किसी व्यग्रता के नष्ट कर दिया भीमसे संसक्त राधे ये पांडव सर्वतोभ्य हनत्क्रद्धो यमदंड का मासात्यान मद्र सैंधवान्खे महेश्वासो योधय बाहसोभत जिस समय राधापुत्र कर्ण पांडवों के साथ उलझा हुआ था उसी समय महाधनुधर भीमसेन क्रोध में भरकर यमदंड के समान भयंकर भाणो द्वारा दाल्ही के कई मत्स्य बसाती मद्र तथा सिंधु देशी सैनिकों का सब ओर से संघार कर रहे थे वे युद्धभूम में अकेले ही इन सब के साथ युद्ध करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे तत्मर्मसुभि में नारा चेता प्रपन तो हतारोहा कंपयंती स्म भेद वहाँ भीम से इनके नाराजों द्वारा शेर ते युद निर्भिन्ना जिनके सवार मारे गए थे वे घोड़े और पैदल सैनिक भी युद्ध में छिन्न भिन्न हो मुँह से बहुत सा रक्त वमन करते हुए प्राण शून्य होकर पड़े थे सहस्रह सहस्र सचिन पातिता पतिता जुधा भीत भीता गता सब सहस्रो रथी रथ से नीचे गिरा दिए गए थे उनके अस्त्र शस्त्र भी गिर चुके थे वे सबके सब छत्र विक्षत हो धीम से इनके भय से भीत एवं प्राणहीन दिखाई दे रहे थे रथ भी भी पादा भीमसेन भीमसेन के बाणों से छिन्न भिन्न हुए रथियों घुड़सवारों सारथियों पैदलों घोड़ों और हाथियों की लाशों से वहां की धरती आच्छादित हो गई थी तथ स्तंभितिष्ठत भीमसेना भयादित दुर्योधन बलम्रणम निष्ठम दीनम बभू तस्ारण उस महासमर में दुर्योधन की सारी सेना भीमसीन के भय पीड़ित हो स्तब्द सी खड़ी थी उसका शून्य घायल निश्चेष भयंकर और अत्यंत दीन सी प्रतीत होती थी प्रसन्न चले काले यथाशा सागरो नृप तद्वत्त बलम तीन निश्चल समित नरेश्वर जिस समय ज्वार न उठने से जल स्वच्छ एवं शांत हो उस समय जैसे समुद्र निश्चल दिखाई देता है उसी प्रकार आपकी सारी सेना निश्चे खड़ी थी मण्य बलोपेत दर्पा प्रत्यवरो अभुवत् पुत्र तत्सैन निष्प्रभम तदह यद्यपि आपके सैनिकों में क्रोध पराक्रम और बल की कमी नहीं थी तो भी उनका घमंड चूर चूर हो गया था इसलिए उस समय आपके पुत्र की वह सारी सेना तेजोहीन सी प्रतीत होती थी तत्बल भरत श्रेष्ठ परस्परं परस्परम रोग परिक्लिन्नमार्दम बभूव जगाम भरत श्रेष्ठ परस्परं भरतश्रेष्ठ परस्पर बाहर खाती हुई वह सेना रक्त के प्रवाह में डूबकर खून से लथपथ हो गई थी और एक दूसरे की चोट खाकर विनाश को प्राप्त हो रही थी सूतपुत्रण क्रुद्ध पांडवान आम अनेक निम भीम सेन कुरुश्चापी द्रावयंत विरेजत हो सूतपुत्र कर्ण रणभूमि में कुपित हो पांडव सेना को और भीमसेन कौरव सैनिकों को खदेड़ते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे तथा अद्भुत अर्जुनो जब इस प्रकार अद्भुत दिखाई देने वाला वह वा भयंकर संग्राम चल ही रहा था उस समय दूसरी ओर विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन सेना के मध्य भाग में बहुत से संसप्तकों का संहार करके भगवान श्री कृष्ण से बोले प्रभग्नम बल में तेजो सामान जनार्दन हे ते द्रवंत सगणा संसप्तक महारथा अपारो मदमा सिंगत दम भाई जनार्दन युद्ध करते हुए इस संसप्तक सेना के पांव उखड़ गए हैं ये संसप्तक महारथी अपने अपने दल के साथ भागे जा रहे हैं जैसे मृग सिंह की गर्जना सुनकर हतोत्साह हो जाते हैं उसी प्रकार ये लोग मेरे बाणों की चोट सहन करने में असमर्थ हो गए हैं झसो कृष्ण महारणे कर्ण से धीमत दृश्यते राज सैन्य मध्य विचर तो मुदा उधर वह संजयों की विशाल सेना भी महासमर में भिल्न हो रही है श्री कृष्ण वह हाथी की रस्सी के चिन्ह से युक्त बदमान कर्ण का ध्वज दिखाई दे रहा है वह राजाओं की सेना के बीच सानंद विचरण कर रहा है नहारथा महारथा ते ही भवान कर्णम वृवंतम पराक्रमे जनार्दन आप तो जानते ही हैं कि कर्ण कितना बलवान तथा पराक्रम प्रकट करने में समर्थ है अतः रणभूमि में दूसरे महारथी उसे जीत नहीं सकते हैं त्राही यत कर्णो द्रावंते जा सूतपुत्र महारथम ए तन्मे रोचते कृष्ण यथा वा तव रोचते श्री कृष्ण जहाँ यह कर्ण हमारी सेना को खदेड़ रहा है वहीं चलिए रणभूमि में संसप्तकों को छोड़कर अब महारथी सूत पुत्र के ही पास रथ ले चलिए मुझे यही ठीक जान पड़ता है अथवा आपको जैसा जचे वैसा कीजिए श्रुत्वा गोविंद प्रसन्न अब्रविर्जुनम तुर्णम कौरवान जय पांडव अर्जुन की जब बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे हसते हुए से कहा पांडुनंदन तुम शीघ्र ही कौरव सैनिकों का संघार करो ततस्तव तो महासैन्य गोविंद प्रेरिता हया हंसवर्णाम प्रविभुरहत कृष्ण पांड बहु राज तदनंतर श्रीकृष्ण के द्वारा हाके गए हंस के समान श्वेत द्रंग वाले घोड़े के से श्रीकृष्ण और अर्जुन को लेकर आपकी विशाल सेना में घुस गए केशव प्रेरित्व श्वेत का श्री कृष्ण द्वारा संचालित हुए उन सुवर्ण भूष श्वेत के प्रवेश करते ही आपकी सेना में चारों ओर भगदण मच गयी मेघाद सरथो ब चलत पता जैसे कोई विमान स्वर्ग लोक में प्रवेश कर रहा हो उसी प्रकार चंचल पताओ से युक्त वह कपित ध्वज रथ ने गर्जना के समान गंभीर घोष करता हुआ उस सेना में जा घुसा तौ तो विदार्य के प्रवेश क्रुद्ध संरब्ध रक्ताक्ष जब उस विशाल सेना को विदर्ण करके उसके भीतर प्रविष्ट वे दोनों श्री कृष्ण और अर्जुन अपने महान तेज से प्रकाशित हो रहे थे उनके मन में शत्रुओं के प्रति क्रोध भरा हुआ था और उनकी आंखें रोज से लाल हो रही थी युद्ध सौंडहूत आगत तो यज्ञ देवा जैसे यज्ञ में ऋतविजों द्वारा विधि पूर्वक आह्वन किए जाने पर दोनों अश्विनी कुमार नामक देवता पदार्पण करते हैं उसी प्रकार युद्ध निपुण वे श्री कृष्ण और अर्जुन भी मानो आह्वान किए जाने पर उस रण यज्ञ में पधारे थे क्रुद्ध तो जाघ्रौ तो वेगवंत तो बभूवत तो जैसे विशाल वन में ताली की आवाज से से कुपित हुए हुए दो हाथी आ आ रहे रहे उसी प्रकार में भरे हुए वे दोनों बड़े बढ़े थे कम व्याचरत अर्जुन रथ सेना और घुड़सवारों के समूह में घुसकर घुस यमराज के समान सेना के मध्य भाग में लगे। संसप्तक पुत्र से समूच भारत युद्ध में पराक्रम प्रकट करने वाले अर्जुन को आपके सेना में घुसा हुआ देख आपके पुत्र दुर्योधन ने पुनः गणों को उन पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया तथोथ सहस्रेण दुर्धा त्रिवी शहस्रैस्तु तरुगा महा हव द्वाभ्या शत सहसाभ्या पदार्थ धन्म शूराण लब्धलक्षण विदिता अभ्यवर्त कौंते छादय तो महाराथ महाराज सर्वतः पाण्डुनंदन महाराज तब एक हजार रथ तीन सौ हाथी चौदह हजार घोड़े और लक्ष्य वेदने में निपुण सर्वत्र विख्यात एवं सौर्य संपन्न दो लाख पैदल सैनिक साथ लेकर संसप्त महारथी कुमार पांडुनंदन अर्जुन को अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित करते हुए उन पर चढ़ आए सच्चाद समरे सर बलार्दन दर्शयन रौद्रमात्म पासहसिमात निघसप्तकां पार्थ प्रेक्षणीय तररोत उस समय सम्रांगण में उनके भाणु से आच्छादित होते हुए शत्रु से सैन्य संहारक अर्जुन पासधारी यमराज के समान अपना भयंकर रूप दिखाते और संप्तकों का वध करते हुए अत्यंत दर्शनीय हो रहे थे तथो विद्युत निरंतर आशी छंडीट नाम तदनंतर किटधारी अर्जुन के चलाए हुए विद्युत के समान प्रकाशमान सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा आच्छादित हो आकाश आकाशास भो प्रभो, प्रभो धारी अर्जुन की भुजाओं से छूटकर सब ओर गिरने वाले बड़े बड़े बाणों से आवृत होकर वहाँ का सारा प्रदेश सर्पों से व्याप्त सा प्रतीत हो रहा था रुक्म सरां रुक्म पुंखा प्रसन्ना दीक्ष सर्वास पाण्डव अमे आत्मबल से सम्पन्न पांडुनंदन अर्जुन संपूर्ण दिशाओं में सुवर्ण में पंख स्वच्छधार और झुके हुए गाठ वाले बाणों की वर्षा कर रहे थे महे भी अद्य सह सर्वा समुद्राग्र यो स्फुटती जना जग जो पार्थस्तना वहाँ सब लोग यही समझने लगे कि अर्जुन के तल शब्द हथेले की आवाज से पृथ्वी आकाश संपूर्ण दिशाएं समुद्र और पर्वत भी फटे जा रहे हैं हवा दश सहसाणी पार्थिवाण महारथ संका कौंते यत्यक्ष महारथी कुंती कुमार अर्जुन सबके देखते देखते दस हजार प्रत्यक्ष पार्थ काम्भोज रक्षित्रे दानी वाछव जैसे इंद्र ने दानवों का विनाश किया था उसी प्रकार अर्जुन ने हमारी आंखों के सामने काम्बोज राज के द्वारा सुरक्षित सेना के पास पहुंचकर अपने बाणों द्वारा उसका संहार कर डाला प्रतिक्षेरा वे अपने भल्ल के द्वारा आता शत्रुओं के शस्त्र हाथ भुजा तथा मस्तकों को बड़ी फुर्सी से काट रहे थे अंगा अंगावय छिन्नय व्यायुधास्ते पतन भवी विस्ववाताम बहुशाखा युवाह जैसे सब ओर से उठी हुई आंधी के उखाड़े हुए अनेक शाखाओं वाले वृक्ष धराशायी हो जाते हैं उसी प्रकार अपने शरीर का एक एक यवयव कट जाने से वे ही शत्रु भूतल पर गिर पड़ते थे हस्तस्व रथ पत्मताजुन सुदक्षिणाद्रवृष्टिया तब हाथी घोड़े रथ और पैदलों के समूहों का श्रृंगार करने वाले अर्जुन पर काम्बोज राज सुदक्षिण का छोटा भाई अपने बाणों की वर्षा करने लगा तस्थ चंद्राभ्या पूर्ण चंद्रा भवक् उसमें अर्जुन ने बाण करने वाले उस वीर की के समान मोटी और सुदृढ़ भुजाओं को दो अर्धचंद्राकार चंद्राकार से काट डाला और एक छुरे के द्वारा पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले उसके मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया सापात तथो वाह मन शिलाम बो वह रक्त का झरना सा बहता हुआ अपने वाहन से नीचे गिर पड़ा मानो मैन सिल के पहाड़ का शिखर बज्र से विदिर्ण होकर भूतल पर आ गिरा हो सुदक्षिणा दबरजम काम्बोजम सुरहतम प्रासुम कमलपत्रम अत्यथम प्रिय दर्शनम कांचन स्तंभ सदृथम यथा उस समय सब लोगों ने देखा कि सुदक्षिण का छोटा भाई काम्बोज देशीय वीर जो देखने में अत्यंत प्रिय कमल दल के समान टेत्रों से सुशोभित तथा सोने के खंभे के समान ऊंचा कद का था मारा जाकर विदृढ़ हुए सुवर्ण में पर्वत के समान धरती पर पड़ा है ततो तथोभवपुनुद्धम घोरमत्यथम्भुत नानावस्था जोधा बभूवस्तु्यता तदंतर पुनः अत्य घोर एवं अद्भुत युद्ध होने लगा वहां युद्ध करते हुए युद्धाओं की विभिन्न अवस्थाएं प्रकट होने लगीं एक निहित स्व एक सुनिहस्व यवन सखेह प्रजानाद एक एक बाण से मारे गए रक्तरंजित काबुली घोड़ों यमनों और शकों के खून से वह सारा युद्ध थल लाल हो गया था रथे हता स्वूत स हतारोह सबादि दुर्दय च हतारोह महा मातपय हता अन्योन्द महाराज कृपो घोरोना रथों के घोड़े और सारथी घोड़ों के सवार हाथियों के आरोही महावत और स्वयं हाथी भी मारे गए थे महाराज इन सब ने परस्पर प्रहार करके घोर जनसंहार मचा दिया था तस्म प्रपक्षे पक्षे चेन्दाचि अर्जुनम जयताम श्रेष्ठ चरित द्रोणिभ्यन विभूषितम उस युद्ध में जब अर्जुन ने शत्रुओं के पक्ष और प्रपक्ष दोनों को मार गिराया तब द्रोण पुष्प अश्वस्थामा अपने सुवर्णभूत धनुष को हिलाता हुआ और अपने किरणों को धारण करने वाले सूर्य देव के समान भयंकर बाण हाथ में लेता हुआ तुरंत विजय वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन के सामने आ पहुंचा क्रोधोहिता क्षोभि अंत काल्दो मृत्यु किंकर दंड प्रेम उस उसमें क्रोध और अमर से उसका मुंह खुला हुआ था नेत्र रक्त वर्ण हो रहे थे तथा वह बलवान अश्वस्थामा अंतकाल में किंकर नामक दंड धारण करने वाले कुपित यमराज के समान जान पड़ता था तथा महाराज जैद्रवत पांडव ही समूह महाराज महाराज तत्पश्चात वह समूह के समूह भयंकर बाणों की वर्षा करने लगा उसके छोड़े हुए बाणों से व्यसित हो पांडव सेना भागने लगी सधृष्ट तूद पते पुनः प्रसुग्राणी महार प्रजानाथ वरत पर बैठे हुए श्रीकृष्ण की ओर देखकर ही पुनः उनके ऊपर भयानक बाणों की वृष्टि करने लगा तेह पद्भि महाराज द्रोणिमुग्ते समत क्ष प्रतापवान निश्चे चक्रे माधव पांडव तत्पात प्रतापी अश्वस्था मा ने सैकड़ो तीखे बाणों द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को युद्ध स्तर में निश्चिष कर दिया हा हा कृतम स्थावरम जंगमम तथा चराचर संचा चराचर जगत की रक्षा करने वाले उन दोनों वीरों को बाणों से आच्छादित हुआ देख स्थावर जंगम समस्त प्राणी हा हा कार कर उठे सिद्ध चारण संघासपेतुस्ते सम चिंतन तो भविद्य लोकाना स्वस्थ्य प्रतिद्धों और चारणों के समुदाय सम ऊर्से वहां आ पहुंचे और यह चिंतन करने लगे कि आज संपूर्ण जगत का कल्याण हो नाम या तादृशो राजपूर्व परक्रम संग्रे यादृशो द्रोड़े कृष्ण संचादयत राजन सम्रांगण में श्री कृष्ण और अर्जुन को बाणों द्वारा आच्छादित करने वाले अश्वस्थामा का जैसा पराक्रम उस दिन देखा गया, वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था द्रोणे बहुसो राज निरतौ यथा महाराज मैंने रणभूमि अश्वस्थामा के धनुष के शत्रुओं को भयभीत कर देने वाली टंकार बारम्बार सुनी मानो किसी सिंह के दहाने की आवाज हो रही हो जा चरतो युद्धे ब्राज महादेव साभवत जैसे की घटा के बीच में बिजली चमकती है उसी प्रकार युद्ध में दाएँ बाएँ बाण वर्षा पूर्वक विचरते हुए अश्वस्था के धनुष की प्रत्यंचा भी प्रकाशित हो रही थी स तथा क्षिप्रकारहत पांडव प्रमोहम परम गयम परमं तत विक्रम विहत ततः आत्मन स महायसा तस् से सर राजपुरा सी सुदुर्दश्ध में फूर्ति करने और दृढ़ता पूर्वक हाथ चलाने वाले महायशस्वी पांडुनंदन अर्जुन द्रोण कुमार की ओर देखकर भारी मोह में पड़ गए और अपने पराक्रम को प्रतिहत हुआ मानने लगे राजन उस सम्रांगण में अस्वस्थामा के शरीर की ओर देखना ही अत्यंत द्रोण पांडव यो रे वर्तमान महारणे वर्धमान च राजेन्द्र द्रोण पुत्रे महाबले हिमान चौंते कृष्णे रोष समात राजेन्द्र इस प्रकार अस्वस्थामा और अर्जुन में महान युद्ध आरंभ होने पर जब महाबली द्रोणपुत्र बढ़ने लगा और कुंती अर्जुन का पराक्रम मंद पड़ने लगा तब भगवान श्रीकृष्ण को बड़ा क्रोध हुआ सर्वसाण स्वराज निर्द चक्षुषा द्रोण्यप संग्राम ए फालगुन चु राजन वे रोज से लंबी सांस खींचते और अपने नेत्रों द्वारा दग्ध करते हुए युद्ध में अस्वस्थामा और अर्जुन की ओर बारंबार देखने लगे तथा क्रोधो ब्रभित कृष्ण पार्थ संप्रलिय तदा अतम इदम पार्थ तमीयुगे तो अतिशे तेहत्म तूणपुत्रो ज भारत तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए श्री कृष्ण उस समय अर्जुन से प्रेम पूर्वक बोले पार्थ युद्धस्थल में तुम्हारा यह उपेक्षा युक्त अद्भुत बर्ताव देख रहा हूँ भारत आद्रोणपुत्र अस्वस्थमा तुमसे सर्वथा बढ़ता जा रहा है ते हस्ते रते अर्जुन तुम्हारी शारीरिक शक्ति पहले के समान ही ठीक है ना अथवा तुम्हारी भुजाओं में पूर्व बल तो है ना तुम्हारे हाथ में गांधीव धनुष तो है ना और तुम रथ पर ही खड़े हो ना कश्चि कुशलिनत उद्य पशा द्रोणी माहवी क्या तुम्हारी दोनों भुजाएं सकुशल है तुम्हारी मुट्ठी तो ढीली नहीं हो गई है अर्जुन मैं देखता हूँ कि युद्धत्तन में अस्वस्थमा तुमसे बढ़ा जा रहा है गुरुपुत्र मानयन भरत शव उपेक्षा कुरुमा पार्थ नाला उपेक्षित भरश्रेष्ठ कुी नंदन यह मेरे गुरु का पुत्र है ऐसा मानकर तुम इसके प्रति उपेक्षा भाव न करो यह समय उपेक्षा करने का नहीं है भल्लादे दौड़े धनुरथाचिन भजम छत्रम पताश खड्गम शक्ति गदम तथा जत्रुदयसे सुभृश्तरता भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने चौदह फल हाथ में लेकर शीघ्रता करने के अवसर पर फुर्ती दिखाई और अस्वस्थाम के धनुष को काट डाला साथ ही उसके ध्वज छत्र पताका खड्ग शक्ति और गदा के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए दन्दंतर अस्वस्थामा के गले की पर द्वारा गहरी चोट पहुंचाई सूर्चा परमा ध्वज महाराज शत्रुना सूतो रक्ष मो धनजयात महाराज उस आघात से भारी मूर्छा में पड़कर अस्वस्था मा दंड के सहारे लुढ़क गया शत्रु से अत्यंत पीड़ित एवं अचेत हुए अस्वस्थामा को उसका सारथी अर्जुन से उसकी रक्षा करता हुआ रणभूमि से दूर हटा ले गया सैन्य वीर सव पुत्र भारत भारत इसी समय शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन ने आपकी सेना के सैकड़ों और हजारों योद्धाओं को आपके वीर पुत्र के देखते देखते मां डाला एवं घोरो राजन दुर्मंत्र राजन इस प्रकार आपकी मंत्रणा के फलस्वरूप शत्रुओं के साथ आपके योद्धाओं का यह विनाशकारी भयंकर एवं क्रूरता पूर्ण संग्राम हुआ संसप्त का रणभूमि कुंती कुमार अर्जुन ने संसप्तकों का भीम सैन्य कौरवों का और कर्ण ने पांचाल सैनिकों का क्षण भर में संहार कर डाला वर्तमान तथा रौद्रे राज गढ़े कबंधानी राजन जब बड़े-बड़े वीरों का विनाश करने वाला वह वा भीषण संग्राम हो रहा था उस समय चारों ओर असंख्य कबंध खड़े दिखाई देते थे युधिष्ठिर संग्राम में प्रहारे गाढ़ो तस्थो सप्तम हर श्रेष्ठ संग्राम में युधिष्ठिर पर बहुत अधिक प्रहार किए गए थे जिससे उन्हें गहरी वेदना हो रही थी वे रणभूमि से एक को दूर हटकर खड़े थे इसी महाभारती कर्ण पर मे संकुल युद्ध सरपंचाशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषयक छप्पनवा अध्याय पूरा हुआ